विवेक चुनावी तीन सौ बासठ नंबर सूत्र पर कुछ विचार हुआ एक समाधि का निरूपण कर रहे हैं समाधि मने यहां की समाधि है आत्माकार वृत्ति में व्यक्ति बैठे हम ब्रह्माष्टमी यही वृत्ति को कहते हैं समाधि वेदांत की समाधि यही समाधि है देह गेह आदि भूल जाए अगर उस वृत्ति में चले जाए तो अपने भूल जाएगा जिसको भूलने का प्रयास करेंगे तो भूलेगा नहीं यही खड़ा हो जाएगा मैं शरीर को भूल जाऊं ऐसा कहते समय पहले शरीर खड़ा हो जाएगा भूलेगा किंतु किन्तु वृत्ति बदल दिया है धीरे धीरे अभ्यास करके आत्माकार वृत्ति में पहुंच गए तो शरीराकार वृत्ति अपने आप अप छूट जाएंगे अगर आत्माकार वृत्ति में पहुंचा तो शरीराकार आकार वृत्ति छूट जाएगी वो छूट जाता है आप भूलने की कोशिश करेंगे तो भूल नहीं पाएंगे जैसे आप अभी जागृत में हैं तो बिस्तर में लेट जाएंगे सोने के लिए लेट जाते हैं जब तक बाह्य चिंतन चलता रहेगा तब तक निद्रा नहीं होती है स्वप्न नहीं निद्रा में नहीं जा पाएंगे आप जागरती होता है अब ऐसा एक क्षण आ जाता है आपको भी पता नहीं इसको भूल जाते हैं उधर पहुंच जाते हैं आप एक ऐसा दरवाजा है जहां से भीतर हो जाते हैं तो बाहर वाला दिखना बंद हो जाएगा फिर वहां दिखने लगता है यानी जागृत के विषय के आप छोड़ देते हैं क्यों उधर पहुंच गए तो ये छूट जाता है अब किसी दिन ऐसा आप समझें कि मैं आज जल्दी सो जाऊं बाहर के विषय चिंतन न करूं ऐसा सोचेंगे तो उस दिन निधि नहीं आएगी विषय चिंतन न करूं कहते समय विषय आ गए शाम में क्यों विषय और सप्ताह आते ही वो विषय का आकार आएगा चाहे रू ब्रस गंदस ब्रस जो भी आएगा अब कहा भूलना उसने माने ये तरीका है कि दूसरे व्यक्ति में चले जाओ ध्यान हटा दो वहां से जागृत से जब ध्यान हट जाता है तो स्वप्न में देखती जाता है क्षण ऐसा क्षण आता है प्रतिदिन होता है वो ऑटोमेटिक एक व्यवस्था है वहां जब तक जागृत का ध्यान रहेगा तब तक स्वप्न में नहीं जा सकता और स्वप्न का जब तक ध्यान रहेगा वहां भी ऐसी स्थिति है वो सुशुप्ति में नहीं जा सकता एक स्थान में जाने के बाद में ये छूट जाते हैं वहां से भी और भीतर हो जाता है ये छूट जाते हैं स्वप्न वाले भी छूट जाते हैं तो जैसे जागृत से स्वप्न में जाना माने उसके तरफ आकर्षित हो जाने पर ये छूट जाता है इसकी याद नहीं होती है स्वप्न काल में इसकी याद ही नहीं क्यों स्वप्न की तरफ आकर्षित हो गया मन तो उधर चला गया तो जागृत वाला छूट गया फिर चिंतन नहीं होता वैसे ही ब्रह्माकार वृत्ति कोई वेदांत में समाधि कहते हैं जैसे अभी मैं एक मनुष्य हूं ये भावना है दृढ़ भावना है कोई कहे तुम मनुष्य नहीं हो मानने को तैयार नहीं हो क्यों दृढ़ हो गया वैसे ही वो ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए उसका नाम है समाधि आत्माकार वृत्ति में रहने का नाम समाधि वो तो अभ्यास करते करते पहुंचेगा अभ्यास धीरे धीरे धीरे धीरे किसी दिन एक मिनट किसी दिन दो मिनट कुछ कुछ करता जाए अभ्यास उस तरफ किसी को तो साधना बोलते हैं तो अगर बढ़ाता जाए तो बढ़े और वृत्ति बढ़ करके दृढ़ हो जाए उसी का नाम समाधि है यहां की समाधि यही है यहाँ कोई आंख बंद करना कान बंद करना कुछ भी नहीं है ये सहज समाधि बोलते हैं उसको योगियों की समाधि के लिए बहुत हट करना पड़ेगा पतंजल योग जन्य समाधि के लिए यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ये सात काम करने के बाद में समाधि तो यहां श्रवण मनन होना चाहिए उसके बाद में द्वितियान के बाद पहले तो सुनना पड़ेगा वो ब्रह्म तत्व को जानना पड़ेगा बिना जाने उसके तरफ मन जाएगा नहीं श्रवण पहले चाहिए श्रवण के बाद में कुछ युक्ति लगा करके जो त्याग करने योग्य त्यागना होगा रखने योग्य रखना होगा उसको मनन बोलते हैं उसके बाद जो एक निष्कर्ष निकलेगा अच्छा इसका तात्पर्य यह है सुना था सुनने के बाद युक्ति लगाई एक निष्कर्ष निकलता है तो उसके चिंतन चलाने का नाम है निधिध्यास निधि तो वो निधिध्यासन दृढ़ होने पर वो तो वृत्ति बन जाते है ब्रह्माकार वृत्ति है तो उसी को बनाने का नाम समाधि है वेदांत की समाधि यही कहते हैं आगे निरंतराभ्यास बसा तथम पक्व मनोब्रह्मणि लीयते यदा समाधि र्जि स्वयानंद रहाक निरंतराभ्यासादिथम पक्ं मनो ब्रह्मि लीयते यदा तदा सधिप वर्जि स्व दयानंदर स ये जो सविकल्प वर्जित में स अलग विकल्प वर्जित अलग है या अलग। एक कट्ठा है अलग।, अलग है अच्छा स माने समाधि स का अर्थ अलग है समाधि ऐसा लेना देखो भाई एकाएक वो समाधि लगने वाली नहीं है निरंतर अभ्यास निरंतराभ्यासवसात ये मन को निरंत कंट्रोल करने के लिए ना बहुत प्रयास करना पड़ेगा निरंतर अभ्यास करते करते करते मन एकाग्र होगा एकाएक मन एकाग्र नहीं होता निरंतर अभ्यास अवसात निरंतर अभ्यास जारी है जिस व्यक्ति का हम ब्रह्माष्टमी की तरफ उसके बल पर तद माने मना वो जो मन है जो बाह्य विषयों की तरफ जाने वाला मन भीतर के तरफ जब अभ्यास करने लग जाता व्यक्ति तो अभ्यास करते करते वो मन एक दिन क्या होगा तद इत्थम पक्वम मन ताद मन को तो पका हुआ मन अभ्यास के बल पर दृढ़ हो गया मन भीतर की तरफ ऐसा जो परिपक्व हो गया जो मन अहम ब्रह्मास्ट में तरफ गया जो मन वह मन मनोब्रह्मणी लियते यदा मन ब्रह्म में जिस काल में लीन हो जाता है ब्रह्माचार वृत्ति में रह जाता है वही लीन होना है उसको परिपक्व बहुत दिन के अभ्यास के बाद मन में वो वृत्ति बनाएगा एकाएक नहीं बनाएगा क्यों तो? अहम मनुष्य ये वृत्ति पहले से सिद्ध है आ, तो इसको हटा करके अहम ब्रह्माष्टमी में, में जाने के लिए उसको निरंतर अभ्यास के द्वारा मन में परिपक्वता आनी चाहिए समय लगेगा ऐसा जो मन है निरंतर अभ्यास के बल पर तद मन परिपक्व मन वो जो मन परिपक्व है कहाँ होगा परिपक्व हुआ मन इथम ब्रह्मणों लिय इस प्रकार ब्रह्म में ली होगा मन जाकर के ब्रह्माकार वृत्ति बना ले बैठेगा वही ब्रह्म में लीन होना है अहम ब्रह्माष्टी जैसे अयम मनुष्य ये भाव है उस काल में परिपक्व हुआ साधन के द्वारा परिपक्व हुआ मन बोलेगा अहम ब्रह्माष्टमी मैं ब्रह्म हूं यही लीन होना है जब होगा तदा समाधि तभी समाधि कही जाती है जब मन ब्रह्माकार वृत्ति बना लेता है तो परिपक्व मन होगा तब बनाएगा एकाएक नहीं मानेगा ये हम मनुष्य इसको छोड़ने को थोड़ी छोड़ेगा नहीं तो धीरे धीरे धीरे अभ्यास करते करते करते अंतर्मुखी वृत्ति में जाते जाते एक दिन मन बोलेगा अहम ब्रह्माष्टमी मन ही बोलेगा वो वृत्ति बनाएगा वो भाव वही बनाएगा माने मनोवृत्ति तो मन ही बनाता है ना जैसे जैसे भावना बनाना मन का काम अभी मैं मनुष्य हूं ये मन बोल रहा है मन की वृत्ति है और अहम ब्रह्माष्टमी ये भी शुद्ध हो जाता है मन तो अहम ब्रह्माष्टम बोलने लगता है तदा समाधि स विकल्प वर्जिता उस काल की जो समाधि है एकाग्र होकर के एक विषय में डूबा हुआ ब्रह्म में डूबा हुआ वो समाधि विकल्प वर्जिता कोई विशेष आकार से रहित हो जाता वो तो निर्विकल्प समाधि कही जाती है विकल्प माने जितने आकार है यही विकल्प है विकल्प रहित होगा मन विकल्प रहित समाधि होगी वो तो समाधि में कैसा अनुभव करेगा मन तो कहते हैं स्वतो अद्वयनंद रसानुभाव का समाधि स्वयं अद्वय आनंद रस के अनुभव कराने वाली समाधि होगी उस काल में मैं अद्वय हूँ ऐसी अनुभूति होगी आनंद सुख की अनुभूति होगी आनंद रस के मान शुका, सुखानुभव कराने वाली जो समाधि है उस काल में होगी मन विषयों से निग्रहित हो गया और ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंच गया उस काल की समाधि सुख देने वाली वहां दुख नहीं होता ऐसा कहा समाधि समस्त बासना ग्रंथे विनाशोखिल कर्म नाश अंतर्बी सर्वत सर्वदा स्वरूप स्वरूप ग्रंथेर अंतर समस्तवासना समाधिना ये समाधि जो ब्रह्माकार वृत्ति शरीर आदि का भुला हुआ है धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास करके मन उधर घुस गया ब्रह्म के तरफ ब्रह्मानुभूति का अनुभव करने लगा मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, ये भाव में पहुंच गया है मन वृत्ति बनाई यही समाधि है अने समाधि न इस समाधि के द्वारा जो निर्विकल्पक समाधि हो गई आपकी ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंच गए तो इस समाधि से क्या होता है समस्त वासना ग्रंथे विनाश जितने भी संस्कार हैं अनंत जन्म के वासना में संस्कार कभी पक्षी बना कभी मनुष्य बना कभी कुत्ता बना बिल्ली बना सबका संस्कार है जो मनुष्य योनी में आया हुआ व्यक्ति घास खाना नहीं चाहता कैसी भी परिस्थिति में दाल रोटी सूजती है पहले जब मनुष्य शरीर दिया था दाल रोटी खाया था उसने जो कुत्ता शरीर में यही व्यक्ति कालांतर काला में पहुंचता हो तो उसको कितने भी सुरक्षित करके रखें हड्डी दिखने पर तुरंत चला जाए क्यों उसके पहले भी कभी वो कुत्ता बना हुआ होता है उसका संस्कार है उस मुंह जग गए उस काल में वो तो जो कुत्ता शरीर जब मिलता है तो पहले जो कुत्ता बना हुआ था वो संस्कार पूर्वक काम करता है वो पहले कुत्ता बनकर के हड्डी चबाया था तो वो संस्कार जगेगा वह हड्डी जबाने लग जाता है संस्कार ये नहीं समझना कि हम मनुष्य हैं पहले कुछ नहीं चिड़िया भी बने गधे घोड़े कुछ भी बहुत कुछ बने हैं वो सारे संस्कार है इसमें जिस योनि में जाएंगे वही संस्कार जगेगा तद योनि सारे योनी पहले कई बार भटका हुआ अनंत काल से चल रहे हैं तो सारे संस्कार हैं। ये जो आत्माकार वृत्ति बनती है जिसको निर्विकल्पक समाधि कहते हैं वेदांत लोग अनैन समाधि इस समाधि के द्वारा जब आत्माकार वृत्ति में कोई पहुंच जाए तो ये समाधि से समस्त वासना ग्रंथे विनाश है जितने भी संस्कार के जो ग्रंथि गांठ है अंतकरण में है का विनाश होगा संस्कार सारे नष्ट हो जाएंगे जितने भी घोड़े भैंस आदि जो बने थे उसका जो संस्कार है सब नष्ट होगा और अखिल कर्म नाश संपूर्ण कर्म का विनाश संचित कर्म का नाश होगा प्रारब्ध कर्म छोड़ करके संचित और क्रियवान दोनों कर्मों का नाश उसका जब ब्रह्माकार वृत्ति में गया तो भावी शरीर देने के लिए जो निमित्त थे पूर्व कर्म वो जो एफ डी के रूप में पड़े हुए हैं शाब्दी जमा के रूप में पड़े हुए हैं संचित कर्म कहते हैं उनको उनमें से थोड़ा कर्म ये शरीर के भोग के लिए आया हुआ बाकी वहां विभोजित में है जो सारे कर्मों का नाश होगा संचित कर्म और क्रियावा दोनों का नाश केवल प्रारब्ध कर्म है उसके पास ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद प्रारब्ध कर्म शेष होता है क्यों तो ये तो भोग से क्षय होगा कोई तो ज्ञान नहीं है प्रारब्ध। बाकी ज्ञान आत्माकार वृत्ति ज्ञान है वही समाधि शब्द से यहां बोल रहे हैं तो उसके द्वारा सारा संस्कारों का नाश वासना क्षय हो जाएगा और जो संचित कर्म के जो ढेर थे उसका भी नाश तो प्रारब्ध आगे कोई फल कर्म शरीर देने वाला कोई कर्म रहेगा नहीं प्रारब्ध भोग से समाप्त कर देगा और संचित कर्म में आग लग के ज्ञान रूपी अग्नि लग गई समाप्त तो हो जाता है और संस्कार भी समाप्त है ज्ञान के द्वारा यह आत्माकार वृत्ति को यहाँ समाधि शब्द से बोल रहे हैं जो आत्मज्ञान बोलो चाहे समाधि बोलो हाँ आत्माकार वृत्ति बोलो एक ही चीज है ये देश के द्वारा समाधिना ना अने समाधि ना ये जो समाधि है आत्माकार वृत्ति को यहाँ समाधि कह रहे हैं ये निर्विकल्प समाधि के द्वारा समस्त वासना ग्रंथे विनाश संपूर्ण वासनाओं के जो गांठ है ग्रंथी है हाँ वो सब नष्ट हो जाता है। और अखिल कर्म नाश जितने भी कर्म डिपोजित में पड़े हैं संचित कर्म हैं, थोड़े से लेकर के यात्रा में आए हुए हैं बाकी हमारा कर्म पड़े हुए हैं उनका भी नाश होगा, कोई कर्म भी नहीं रहेगा ऐसी स्थिति में केवल प्रारब्ध शेष रहेगा उसका प्रारब्ध को ज्ञान नाश नहीं कर सकता ये छोड़ा हुआ बाण जैसा होता है बाण छोड़ दिया सामने गाय की पल्ली पहाड़ पहले समझा उसने हरिण है यहां से बाढ़ छोड़ दिया बाढ़ अभी वहां पहुंचा नहीं बीच में ही है पता लग गया वो गाय है अब बाढ़ रुकेगा कि नहीं रुकेगा बीच में ज्ञान हो गया अभी आपका बाढ़ छूटने के बाद में लक्ष्य बदल गया आपका अलग है पता लग ज्ञान हो गया वो ज्ञान उस बाढ़ को रोक नहीं सकता गाय यह करके पहचानेंगे आप बाढ़ छूटने के बाद बाढ़ छूटने से पहले तो हरि बुद्धि हो गई थी छोड़ दिया तीर आपने अब बीच में अभी जा ही रहा तीर तब तक आपको पता लगा अरे धोखा हो गया तो गाय है तो बाण लौटेगा क्या वो तो लक्ष्य को वेद करेगा ही करेगा वही स्थिति है प्रारब्ध पहले ही शुरू हो गया काम करना यहां वो चला हुआ बाण जैसा है जितने कर्म थे उनमें से जो तो विशेष कर्म फलोन्मुख हो गया वो जन्म से ही वो काम, काम करना शुरू कर दिया प्रारम्भ जो है ना चल पड़ा चला हुआ बाण जैसा हो गया ये इसको भोग देने के लिए आरंभ कर दिया उसने अब वो जन्म के 10, 20, 50 साल के बाद आप किसी को ज्ञान होगा प्रारब्ध पहले से चल, चल रहा है वो बीच में ज्ञान हो गया वो ज्ञान उस प्रारब्ध को रोक नहीं पाता जैसे लक्ष्य को पहचानने के बाद में बाढ़ रुक नहीं सकता गलत करके रूकता नहीं है वैसे प्रारब्ध रूकता नहीं ज्ञान से प्रारब्ध अपना काम करता रहे क्यों प्रारब्ध पहले से काम कर रहा है गतिशील हो रखा है इस शरीर में जन्म से ही प्रारब्ध अपना फल देना शुरू कर दिया उसने भोग देना ज्ञान होगा दस बीस साल पचास साल के बाद तो वो चलता हुआ बाण को जैसे ज्ञान होने से चलता हुआ बाण रुकता नहीं है वैसे प्रारब्ध रूकेगा चलता हुआ बाण जैसा है ये तो वेग समाप्त तो होने पर ही नाश होगा ये जब तक उसका भोग है चलता हुआ बाण कब रूकेगा जब उसका वेग खत्म हो जाएगा तब रूकेगा वो वैसे ये शरीर भी जब तक इसका वेग है प्रारब्ध वेग तो है तब तक ये चलता रहेगा ज्ञान से नाश नहीं होगा प्रारब्ध जिस समाप्त है अन्न जल समाप्त बोलो प्रारब्ध समाप्त बोलो जो भी बोलो उस दिन वेग समाप्त हो गया इसका प्रारब्ध खत्म हो गया से है। से हो तो अन... नाश है भोक्ष नाश होगा तो क्या होगा ग्रंथे विनाशोखिलकर्म नाशगा सारे वासना ग्रंथि का नाश और अखिल कर्म का नाश संचित कर्म का ढेर का नाश और आगे क्या होगा अंतर बही सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फूर्ति अयत्न पश्चात जब ये सारे भाषण नाश हो जाए आपकी और सारे कर्मों का नाश हो जाए वो ब्रह्माकार वृत्ति ही वो करने वाली है वहीं पहुंचना होगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो कभी कभी न कभी वहीं पहुंचना पड़ेगा तो अंतर बही सर्वत एव सर्वदा वो जो समाज क्या काम करते थे ब्रह्माकार वृत्ति भीतर बार सभी प्रकार से सभी काल में स्वरूप विस्फूर्ति अयत्न से उस काल फिर अब भजन करने बैठो ऐसा नहीं बोलना पड़ता है स्वरूप की विशेष विस्फूर्ति विशेष स्फूर्ति मैंने प्रकाश निरंतर चलता रहेगा अभ्यास एक बार बना दें फिर वो अपनी धारा चलती रहेगी आप ना चाहे तब भी वो स्वरूप की तरफ ही मन जाएगा फिर एक अभ्यास होने के बाद ऐसा होता है स्वरूप विस्फूर्ति मैंने स्वरूप की विशेष स्फूर्ति प्रकाशित अयत्न बिना प्रयत्न ही स्वरूप दिखने लग जाएगा आपको प्रयत्न जितना होना पहले कर चुके हैं आप तो मन को उधर अभ्यस्त यदि बना दिया तो फिर वो चलता रहेगा आप न चाहे तब भी आत्माकार वृत्ति बनाए रहेगा वो बिना प्रयत्न उधर ही उसका होता रहता है। आप प्रयत्न न भी करें तब भी वो उस काल में मैंने वो साधना नहीं सिद्धावस्था हो जाती मन वही चिंतन में लगेगा आगे इसलिए देखो आपको चार काम करना पड़ेगा अगर आप उस आत्माकार वृत्ति में जाना चाहते हैं तो चार काम करना होगा ये बताते आगे श्रृते शतगुण विद्यान मननम मननादी विधिद्यास लक्ष्य गुणम अन निर्विकल्पकम श्रुते शतगुण विद्यान मननं मननादी निध्यासम लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम श्रुते शतगुणम विद्या मननम जितने श्रवण में आप समय देते हैं उससे सौ गुणा ज्यादा समय मनन में देना चाहिए श्रुते जो श्रवण है आपका वेदांत श्रवण आप करते हैं यह नहीं कि आज यहाँ आए एक घंटा पुस्तक सुना बाद में रख दिया फिर अगले दिन बाकी अपना काम करते रहे काम नहीं चलेगा उससे क्या होगा गैर अंदाज कर देते हैं क्या सुना भूल जाता रहेगा ही भूल जाता तो भूलने का कारण यही है आप ध्यान नहीं देते वहां ध्यान दे तो कैसे भूलता हाँ और गाली को जैसे ध्यान देता है व्यक्ति वैसे इनको ध्यान दे इन वाक्यों को कभी भूलेगा नहीं जैसे गाली को ध्यान देता है कहीं कितना ध्यान मान इतना मनन करता है इतना निधिध्यासन करता है उसे अभी यहां बैठे आप चलते चलते मैं एक शब्द बोल दू ऐसा शब्द कल से यहां तो आएंगे तो नहीं आए क्यों वो श्रवण हो जाता अच्छा श्रवण हो जाता हो और साथ साथ मनन मैंने क्या बिगाड़ा था उनका मेरे को ऐसा क्यों किया वो मनन चला गाल में ना मनन शुरू हो जाता है ठीक थिक सुन ठीक से सुनता है और साथ साथ मनन शुरू कर देता है मैंने क्या बिगाड़ा था मेरे को ऐसा क्यों बोला शुरू हो गया वहां मनन होता है और जिसका मनन ठीक हो जाता है वो फिर निरंतर चिंतन होगा ही नीति देहासन होगा ही जीवन भर रखेगा उसके घर में तो नहीं जाऊंगा आगे चाहे कुछ भी हो जाए बस नीति देहासन शुरू हो गया वहां क्यों ख्याल रखता है ऐसा शब्द मेरे को बोला है उसने ख्याल रखता है और शब्द का अर्थ भी ठीक से समझता है ये हाँ गाली में ठीक से समझता है अर्थ ठीक से समझता है कटु शब्द जो होगा समझता तो जैसे वहां आप प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न इन शब्दों में होना चाहिए तब आपका कल्याण होगा ये कहा श्रुते सतगुणम विद्यात मननम् श्रवण करना है माने जितना श्रवण है उससे सौ गुणा बड़ा मनन होता है मनन में ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा और मननाद अभी निधिध्यासम लक्षगुणम कहा और मनन जितना आपने किया उसका जो एक करना होता है माने सुनो समझो करो तीन उपदेश होता है ये श्रवण मनन निर्दासन शब्द का यही होता है पहले सुनो सामने विषय नहीं है परोक्ष विषय है सूक्ष्म विषय है आत्मा उसके बारे में सुनो उसके बाद उसको ठीक ठीक समझो सुनने पर समझो समझने का नाम मनन है उसके बाद करो जो निष्कर्ष निकलेगा गिलेगा श्रवण मनन के बाद उसके अनुष्ठान करो उसमें लोगों यही तो होता है तो कहते हैं श्रुते सतगुणम विद्या मननम मनन जो है ये जानना श्रवण से सौ गुना बड़ा है मन ये स्थिति है और मननाद अपनी नितिध्यासम लक्ष्य गुण और मनन से भी लाख गुना बड़ा होता है कौन नितिध्यासम करना मेरा निरंतर वो चिंतन करना श्रवण मनन के बाद जो निष्कर्ष निकला उसका चिंतन करना लक्ष्य ज्यादा होता है ऐसा और अनंतम निर्विकल्पकम ये तीन साधन जब आपने किया तो आप एक निर्विकल्पक समाधि में पहुंचेंगे माना आत्माकार वृत्ति में दृढ़ हो जाएंगे वही निर्विकल्पक समाधि है वो आत्मा के बारे में पहले सुना श्रवण हो गया कि वेदांत में उपनिषदों में ना कोई देवी देवताओं की कहानी तो आई नहीं स्वर्ग नरक की कहानी तो है नहीं, तो नहीं। यहाँ तो जो श्रोता है वो आत्मा माने वही है उसी के स्वरूप की चर्चा होनी है तो क्या है कैसा है तो पहले सुना है उसने आत्मा के बारे में श्रवण हो गया उसके बाद मनन हो गया उसके बाद निधिध्यासन भी उसने किया तब जो ब्रह्माकार वृत्ति दृढ़ हो जाती है उसका नाम है निर्विकल्पक समाधि निधिध्यासन को जो परिपक्व अवस्था क्या शुरू शुरू में निधिध्यासन शब्द से कहा जाता है और परिपक्वता आने पर उसी को कहते हैं समाधि निर्विकल्पक समाधि कितना है कहते अनंत गुणा ज्यादा है ये निर्विकल्पक समाधि में जाना अनंत गुणा ज्यादा होता है माने उत्तर उत्तर अच्छे हैं ये करना चाहिए पहले तो सुनना ही नहीं आपने और सुना अभी तो गैर अंदाज कर देना करना अपना ही काम रोज चिल्ला रहे मनुष्य भाव से उठो सारे संत किंतु आपने को तो वहीं रहना कहा रहा ना मैं मनुष्य इसको छोड़ना ही नहीं अब क्या करे हूं? थोड़ा प्रयास करे तो कहा श्रुते सदगुणं विद्यात् मननं मननाद अपी जो मनन होता है ये समझे कि श्रवण से सौ गुणा ज्यादा है ऐसा समझे माने श्रवण करके ही न छोड़े मनन भी करे जो आज का सुना हुआ है थोड़ा विचार करे कुछ समय दे मनन करे और मननाद अपी निधिध्यासम लक्ष्य मनन से भी जो एक निष्ठा बना के चलना है वो निधिध्यासन है तो वो लक्ष्य ज्यादा है माने उसको ज्यादा समय देना चाहिए और अनंतम निर्विकल्पकम वो जो निध्यासन है ना लक्ष्य गुण बड़ा था उससे भी अनंत गुण वाला होता है कौन यदि ये निर्विकल्पक समाज यानी दृढ़ आत्माकार वृत्ति में रहना इसलिए ये चार काम आपको करना होगा पहले तो श्रवण में महत्ता दें वेदांत तो श्रवण में ठीक से सुने कुछ लोगों का होता है घर में नींद नहीं आती है तो वहां जाने के बाद नींद आती है इसलिए आगे बैठ जाते हैं उनका फल यही है तो सरवल का फल क्या हुआ निद्रा घर में नींद नहीं आती गोली खानी पड़ती सत्संग में जाने पर नींद नहीं अपने आप आ जाती है बड़े मजे से यही फल नहीं ठीक से सुने ते और सुनने मात्र से न छोड़े आगे मनन करे विचार करे बुद्धि है आपके पास विचार के वो मनन और मनन के बाद में जो निष्कर्ष निकला इस किसी बातों को हम जब सुनते हैं और ठीक से थोड़ा रिसर्च करते हैं तो एक निष्कर्ष तो निकलता ही है तो उसमें फिर उत्तर उत्तर भावना बनाएं वो निधिध्यासन है यहाँ श्रवण और मनन के बाद अगर निष्कर्ष निकलेगा तो अहम ब्रह्मास्ट भी निकलेगा तत्व तो मसीह ये वाक्य श्रवण है तुम ब्रह्म होकर के बोला उसने म, मैं ब्रह्म कैसे हूँ थोड़ा विचार किया उसने भाग दिया लक्षण की लक्षण लक्षणावृत्ति से समझा उपाधि को हटाया थोड़ा ये मनन काल है ये हाँ ईश्वर की उपाधि हटाई जीव की उपाधि हटाई तो चेतन शुद्ध चेतन एक हो गया ऐक्य निष्कर्ष हो गया अब ये मनन पूरा हो गया आपका उसके बाद जो ऐक्य को भूले नहीं उसके लिए अभ्यास बनाना उसका नाम है नीतिव्यासन अहम ब्रह्माष्टमी अहम ब्रह्माष्मी ये चिंतन चले यह नीतिव्यासन और वो एक दिन जो दृढ़ अवस्था में पहुंचेगा वो चिंतन उसको कहते हैं निर्विकल्पक समाधि तो ये चार काम आपको करना होगा ये कहा आगे कहते हैं निर्विकल्पक समि न स्ुटम ब्रह्मतत्व अवगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यरि निर्कल सफुट ब्रह्म तत्वम्य ध्रुव नया मनो गति प्रत्यर भी मिश्रित अगर ये मन को निरोध करना है आपको तो निर्विकल्पक समाधि में जाना ही पड़ेगा ब्रह्माकार वृत्ति में जाएंगे तो मन उसी में खो जाएगा फिर सब भूल जाएंगे। निर्विकल्पक समाधि न तो निर्विकल्पक समाधि अहम ब्रह्मास्मि की परिपक्वता अवस्था जैसे अभी इतनी परिपक्वता हो कोई मनुष्य है नहीं हो कहने पर मानता नहीं, पर। नहीं, नहीं है नहीं मनुष्य इतनी दृढ़ता है इतनी दृढ़ता आत्मा की तरफ हो जाए अहम ब्रह्मास्मि ऐसी दृढ़ता जैसे अभी मनुष्य पने में दृढ़ता है जितनी दृढ़ता है कोई भी बोले तुम बैल हो भैंस हो मानने को तो तैयार नहीं है दृढ़ता है मजबूती आ गई है ऐसम मनुष्य पने में जितने दृढ़ता यहां अभी दिखाई पड़ती है इतनी दृढ़ता उधर हो जाए वो निर्विकल्पक समाधि आत्मा की तरफ निर्विकल्पक समाधि ना जो निर्विकल्पक समाधि माने अहम ब्रह्माष्मी ये जो वृत्ति बननी मन की वृत्ति दृढ़ वृत्ति हल्की पुल्की वृत्ति नहीं उस समाधि के द्वारा ब्रह्म तत्व फुटम ध्रुवम अवगम्य थे जो नित्य ब्रह्म तत्व स्पष्ट रूप से जाना जाता है यही समाधि एक साधन है उसको ब्रह्म तत्व को जानने के लिए ब्रह्मतत्व माने ब्रह्म का जो स्वरूप जैसा स्वरूप होगा क्या स्वरूप है उसका सचित आनंद स्वरूप सतरूप चित्रूप आनंद रूप जो बोलते हैं ऐसा जो स्वरूप है वह ध्रुवम फुटम अवगम्य स्पष्ट रूप से स्थिर रूप से उसको जाना जाता है यही एक साधन निर्विकल्पक समाधि में जाना होगा ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए ना अन्यथा कह दे अन्य कोई कोई रास्ता नहीं है अगर ब्रह्म का स्वरूप को ठीक ठीक समझना हो तो निर्विकल्पक समाधि में जाना पड़ेगा अन्य रास्ता नहीं जाते ना अन्य चलतया मनोगत देखो मन की जो गति है ना बड़ा चंचल है अगर मन को निरोध नहीं करेंगे निर्विकल्पक अवस्था में नहीं पहुंचाएंगे समाधि में तो फिर वो ब्रह्मतत्व जानना संभव नहीं होगा क्यों मन चलाये मान है जरा सा जाएगा फिर दूसरे में आ जाएगा ऐसा कर दो कभी थोड़ा भीतर घुसेगा फिर बाहर फिर भीतर फिर बाहर तो न अन्यथा अन्य कोई उपाय नहीं है एक ही उपाय है आप ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास बनाएं तो ब्रह्म तत्व आपको स्पष्ट रूप से भाषेगा जानेंगे जाने आप न अन्यथा अन्य कोई साधन नहीं करते क्यों मनोग चलत मन की जो गति है चंचल है मन की जो गति है एक जगह में रुकेगा ना बंदर को चंचल कहते हैं बंदर से भी ज्यादा चंचल है मन बंदर को तो कुछ समय लगेगा इस शाखा से उस शाखा में जाने में इसको तो इतने दूर स्वर्ग पहुंच जाता है नरक पहुंच जाता है तथ आकार बनाता है अमेरिका पहुंच है। सोचा हो गया बंदर को तो थोड़ा समय लगे यहां से वहां जाने में इसको तो सोचना ही है तक तकुछ तकुछ भाई अमेरिका आदि जाना तो है नहीं यहीं पर उसे बनाना है तो इतनी चंचल गति है इसकी तो मनोग चलतया मन की गति चंचल होने से अन्य प्रकार से ब्रह्म तत्व जानना संभव नहीं एक ही मन का निरोध करना ब्रह्माकार वृत्ति में तभी वो ब्रह्म स्पष्ट से जाना जाएगा नहीं तो मन की गति चंचल होने से प्रत्ययांतर भी अन्य विषयों के भी साथ साथ विषय ज्ञान के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान होता है। रहे तो मिश्रित रहेगा क्या रहेगा कभी थोड़ा सा गया भीतर की तरफ फिर बाहर आया फिर बाह्य वृत्ति बनाई फिर भीतर की वृत्ति बनाई मिश्रण अवस्था हो जाएगी भीतर बाहर भीतर बाहर थोड़ा आत्माकार वृत्ति बनाई जरा सा बड़े मुश्किल से पहुंचाते हैं तब तक फिसल जाता है आ, अरे भैंस भूखी भला गया भैंस ऐसे बताए अरे कोई कर्तव्य दिखता है उसको जो भी होगा कर्तव्य दिखाई देगा अरे झाड़ू लगाने बड़े मुश्किल से थोड़ा सा गया था तब तक अरे झाड़ू लगाए और झाड़ू लगानी नहीं है सोचते ही वो हो गया काम पहुंच गया वहां तब तक इंद्रियों को विचलित कर देगा मन और शरीर को हलचल करेगा झाड़ू पकड़ा देगा मैं एक ही कर्तव्य ने अनेक कर्तव्य आ जाते हैं न जाने किसके पास कौन सा कर्तव्य आ जाता है अरे ये तो करना ही पड़ेगा ऐसी बुद्धि बन जाती है उधर चला गया इसलिए अन्य प्रकार से मन को रोकना संभव नहीं मन को रोकने के लिए इसको यही आत्माकार वृत्ति में पहुंचाओ नान्य था चलतया मनोगत मन की जो गति है ना चंचल है होने से अन्य प्रकार से ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंचने चाहेंगे आप समाधि नहीं लगेगी प्रत्ययंतर बिमिश्रतम भवे थे जो मन है ना हमारा कैसा रहेगा अन्य जो ज्ञान है प्रत्यंतर माने आत्म से अतिरिक्त ज्ञान प्रत्यय मैंने ज्ञान से मिस्तृत रहेगा मैने कभी आत्माकार तो कभी घटाकार कभी आत्माकार कभी पटाकार ऐसा चलेगा तो उससे काम नहीं चलेगा केवल आत्माकार नहीं रहना होगा इसलिए ये चार काम आपको करना होगा सुनना होगा मनन करना होगा उसके बाद विधि उसके बाद निर्विकल्पक समाधि माने दृढ़ता उस आत्मा में दृढ़ता किसी भी स्थिति में परिस्थिति में आने पर भी मैं सचिदानंद का आत्मा हूं ये वृत्ति में विश्वास करना यह आत्माकार इसलिए क्या है तो आगे बोलते हैं अतः अत सवते सदा निर शा प्रतीची विध्वंसयध्वात मना विद्यम सदेक विलोकन अत सत्वते सदा निर शा प्रतीची विध्वंस ध्वाद विद्यम सलेतन अतः इसलिए तुम समाधि करो सो मन को एकाग्र करो ब्रह्माकार वृत्ति में जाओ जा अत मनेस्धत्स्व यतेन्द्रिय समा, सदा समाधत्व यतेतेंद्रिय इंद्रिय को निग्रहित करते हुए क्योंकि मन को निर्गृहित करने के लिए पहले इंद्रिया निग्रहित होना चाहिए इंद्रिया अगर हमारे लहिरमुखी है तो मन और ज्यादा उथल पुथल करेगा यतेन्द्रिय संयित इंद्रिय वाले होते हुए तुम क्या काम करो समाधत्व सदा समाधि लगाओ कहते है। क्या है कोई ब्रह्माकार वृत्ति में समाधि कहा उस ब्रह्माकार वृत्ति में रहो निरंतरम शांत मना प्रतीचि निरंतर शांत मन वाले हो करके मन में उथल पुथल आने मत दो कोई भी विषय सामने आए उसको समझाओ मन को तो शांत मन वाले हो होकर के अनादिविद्यकृतम ध्वांत प्रतीचि विध्वंसय अनादिकालीन जो एक अज्ञान है अविद्या है अज्ञान है महामाया कहते हैं उसके द्वारा बनाया गया ये जो सारा संसार है माया का रचित संसार को आत्मा में ध्वंस कर दो माना वो आत्मा रूप में चले जाओ ये आपका भान नहीं होगा जैसे सुसुक्ति में आप जाते हैं तो इनका भान नहीं होता आपके लिए नष्ट हो गए वैसा ही तो प्रति जीवन आत्मा में विध्वंस है नष्ट करो इसको किसको अविद्या अविद्यकृतम ध्वानतम अनादि अविद्या अविद्यकृतम अनादि अनादिकालीन जो अविद्या उसके द्वारा किया गया जो अंधेरा बना है ध्वान्त बाह्य विषय अंधेरा बना इनको विध्वंस नष्ट करो कहते हैं महाराज हाँ उसको तो नाश करने का साधन क्या होगा कहते हैं सदैकत्विलोकने तो न दृष्टि सद एक में अपनी दृष्टि को करो विचार दृष्टि को सद परमात्मा में रखो खुशी को देखो उसको बिलोगन माने देखना विचार से परमात्मा को देखते हुए यही साधन है अगर परमात्मा की तरफ मन हो गया है वास्तव में तो इधर भूल जाएगा जैसे स्वप्न में जब व्यक्ति चला जाता है तो जागृत भूल जाता है उस काल में जागृत का भान नहीं होता है ये नहीं कि कभी ऐसा दिन नहीं आया जागृत भी हो और स्वप्न भी हो दोनों तो कभी नहीं इधर है तो इधर है उधर रहे तो उधर है ऐसी जगह होती तो तुम सद एकत्विलोकन है ना यही साधन है तुम्हारे पास कुछ सत परमात्मा अहम एकत्व विलोकन करना माने अहम ब्रह्मास्मि यही विलोकन है यही देखना विचार से ऐसा करके कि सारा अनादि अविद्या के द्वारा किया गया सारा संसार जो अंधेरा है इसको तुम ध्वस कर दो नाश कर दो ऐसा कहा कहते हैं आप कोई भी साधना करनी हो सबसे पहले वाणी कंट्रोल होना चाहिए बाणी माने इंद्रिया पूरी केवल बाणी नहीं जो तो बाह्य इंद्रियां हैं, दस इंद्रियां हैं, उनके नियंत्रण होना चाहिए तो कुछ साधन कर पाएंगे आप कोई भी साधन करना हो तो इसके लिए आगे कुछ कार्य बतलाते हैं आपको योग माने वो परमात्मा प्राप्त करना योग है यहाँ उसका प्रथम द्वार बताते हैं योगश प्रथमम द्वार निरोधो परिग्रह च निरीहा च च प्रथमं प्रथम द्वार बाधो पिग्रह प्रथमं योग योग का पहला दरवाजा यह शुरुआती श्रीडी है अगर आपको कोई साधना करनी है सबसे पहले बांग निरोध बाणी का निरोध करना होगा बाणी में ऐसी शक्ति है हो सकता आपको आजीवन आज जेल भी ले जाए कुछ ऐसा शब्द बोलते सामने वालों को न जाने क्या कर देगा वो बहुत बड़े उपद्रव करने की शक्ति है द्रौपदी ने एक शब्द जो बोल दिया था अंधे का अंधा बाणी थी वो द्रौपदी की बाणी थी ऐसी शक्ति है सारे भारतवर्ष के राजाओं को मरवा डाला वो शब्द अगर दुर्योधन वो शब्द नहीं सुनता द्रौपदी ना बोलती लड़ाई का प्रसंग ही नहीं था और लड़ाई होनी थी दुर्योधन की पांडव की किंतु सारे भारतवर्ष के राजा समाप्त हो गया अठारह अक्षय वणी मारे गए ना वहा कुरुक्षेत्र में इसका मूल कारण क्या है द्रौपदी के एक बाणी में ऐसी शक्ति है। बहुत बड़ा आइटम्बम कुछ भी कर सकता है तो आपको साधना में जाना है सबसे पहले अपने पानी को नियंत्रण कर पानी को नियंत्रण करो जितना बोलना है उतना बोलो बाकी बकबास ज्यादा मत करो आगे जा करके क्या बनेगा तो आपकी आदत बिगड़ जाएगी बोलने की आदत तो जिस दिन बोलने नहीं मिलेगा उस दिन दूर पचेगी नहीं तो किसी के घर में जाना पड़ेगा आपको बोलने के लिए बहाना बना बना के यही होगा ना किसी के घर में जाना पड़ेगा बहाना बना करके फिर वहां गपस गपसप करने से क्या हुआ इधर उधर की बातें होती है सही बातें होती नहीं है कहीं सही चर्चा भी कहीं शुरू करते हैं तो घुमा फिरा करके किसी की निंदा में पहुंचाने की हमारी आदत बनी हुई है हमारी बाणी ये काम करती है हम बातचीत करते ना बा सही कोई सही, भी, सही भी से भी शुरू करे कहीं बाद में घूम फिर करके निंदा में पहुंचते हैं वो ऐसा बस हो गया इसलिए योगस्य प्रथमं प्रथमम द्वारं बांग अगर आपको कुछ साधना करनी है जीवन में सबसे पहले वाणी का नियंत्रण कर एक और दूसरा साथ साथ वो सारे मिलके पहला है ये अपरिग्रह परिग्रह का कोई अंत होता नहीं है ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, चाहिए, चाहिए। अंत नहीं होता अंत नहीं जितना आपके पास अभी है पहले आप सोचते थे इतना हो जाएगा तो शांति हो जाएगी ये भावना थी आदमी आज जितना हो गया उतना अब सोचता है और बोल रहा है उतना भी करेंगे फिर और बोलेगा ये अंत होने वाला नहीं परिग्रह का अंत नहीं होता जितने से शरीर निर्वाह हो वो अनिवार्य है उसके ज्यादा परिग्रह ना करें जितने से शरीर निर्वाह अब रहने के लिए कुछ चाहिए खाने थान, पीने के साधन कुछ कपड़े ये तो चाहिए उससे ज्यादा परिग्रह न करे क्यों उसी में चला जाएगा जीवन शरीर निर्वाह से अतिरिक्त में आशक्ति न करे या अपरिग्रह ये तब आप साधन में जा पाएंगे साधन मार्ग में जा पाएंगे एक हो गया वाणी का निरोध जो गति होगा अति गति वो क्या साधना करेगा उसमें गप मारना है यहां जाएगा कुछ बोलेगा वहां जाएगा कुछ बोलेगा समय काटेगा का। और वो गप ऐसा होगा गल, गल, गल, गलत शब्दों में समय काटना है वो ऐसा है वो ऐसा है उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया यही बोले वही संस्कार है संस्कार है वही भीतर से उगलेगा वो तो बांग निरोध वाणी का निरोध पहला पहले ये प्रवेश के लिए बोला और अपरिग्रह दूसरा कहा परिग्रह नहीं होना जितने आवश्यक है उससे ज्यादा संग्रह न करें आवश्यक शरीर रक्षा के लिए दायित्व तो है जितना है उतना करें इससे ज्यादा और तीसरा है निराशा हमारी एक इच्छा होती है हमारे हक में नहीं है दूसरे के हक में है। बस वो मकान ऐसा किंतु भीतर हमारी मांग होती है इधर में इलाम्बे बुझाते मकान मेरा हो जाए दूसरे के हक में है किंतु हमारी इच्छा बनी हुई थी, मेरे हो जाए अभी दूसरे के हक में ना बाद में रजिस्ट्री करनी पड़ेगी या दान में लेना पड़ेगा जो भी होगा पहले तो दूसरे के हक में होता है वो उसके अपने हक करने की जो इच्छा मांग होती है हमारी इसको कहते हैं आशा दूसरे के वस्तु में टकटकी लगाना कि किसी प्रकार से मेरे बन जाए वो वस्तु मेरे मिल जाए वो गाय मुझे मिल जाए वो भैंस मिल जाए बकरी मिल जाए वो चीज दूसरे के हक में दूसरे के घर में है चाहे वो मकान है चाहे वो भूमि हो इसको आशा बोलते हैं आशा किंतु आपको अगर अपने जीवन में कुछ उन्नति करनी है साधन भजन करना है तो विषयों के तरफ से निराशा होना चाहिए जो प्रारब्ध देगा जिसका जो लिखा होगा वो मिलेगा निराशा किसी विषयों के तरफ आशा न करे आपका प्रारब्ध आपको देता है कुछ आपकी गलती है कुछ करेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा ऐसी बुद्धि बनती है किंतु तो वो बुद्धि गलत बुद्धि है जैसे दुख आप कभी चाहते हैं कि नहीं चाहते दुख की तरफ से आप बिल्कुल निराश होते हैं कभी भी आशा मांग नहीं होती दुख की कोई कोई आकर के मुझे पिटाई कर दे कोई आके मेरे घर में आग लगा दे ऐसे कभी भी बुद्धि होती नहीं है निराशा है आपको किंतु वो आपका जो दुख था वो आपके पास आता ही है न चाहने पर भी आपका होने पर वो आया कौन दुख वैसे सुख के जो साधन है दुख के साधन आपके सामने आ जाते हैं न चाहने पर भी दुख देते हैं आपकी कोई मांग नहीं होती आशा नहीं होती तो उसी प्रकार अगर आपके प्रारब्ध में होगा तो सुख के साधन सुख आपके पास बिना आशा किए पहुंचेंगे जो आपका होगा उतना आएगा इसलिए विषयों के तौर पर निराशा करें मैंने दृष्टांत दुख को रखे दुख को दृष्टांत बनाया क्यों दुख की आशा कोई भी नहीं करता मुझे दुख मिल जाए ना किंतु तो? दुख मिलता है मैंने आशा न करने पर भी अपनी वस्तु तो अपने पास आता देखा किस कहां देखा दुख में देखा तो वैसे आशा नहीं भी करें किसी भी निमित्त से वो जो अगर सुख देने वाले विषय अथवा सुख अगर आपके पास पुण्य कर्म होगा पूर्व का तो पहुंचेंगे अपने आप पहुंचेंगे कोई निमित्त बनेगा कोई दयालु बन के आएगा दान देगा या कुछ बनेगा कुछ होगा कहीं से भी एक निमित्त बने बनेगा लॉटरी पूरी कुछ निमित्त बनेगा कहीं अगर आपके कर्म में होगा प्रारम्भ कर्म आपका अच्छा होगा तो वो न चाहने पर भी सुख मिलनाएंगे तो इन विषयों की आशा क्यों करना जो हमारा है वो हमारा है जो हमारा नहीं है वो हमारा नहीं है पक्की बात है तो इसलिए योग का जो साधा का जो द्वार है पानी को रोकना पहला दरवाजा ही है और अपरिग्रह और निराशा और निरीह एक हमारी ऐसी इच्छा होती है अपने लिए तो कुछ करना नहीं है अरे यहाँ पर बड़ी मुश्किल है ऐसा है जाओ नीचे कुछ मांग के लाओ और यहाँ ऐसा एक धर्मशाला बना दो अथवा एक ऐसा काम कर दो हॉस्पिटल बना दो अपने लिए वो ला करके कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में जो मांगे लाएंगे उसके अपने लिए उपभोग नहीं करेंगे किंतु दूसरे के कल्याण समझ करके करने वाले लोग हैं ऐसे भी लोग हैं उसको कहते हैं इहा धर्मार्थ दूसरे से मांगना मांगना तो पड़ेगा जाके मांगे लाएगा क्या परोपकार करेगा कहते हैं वो भी एक विक्षेप है आपके लिए किसी में जीवन चला जाएगा अपने आत्मागार वृत्ति की तरफ साधना नहीं कर पाएंगे आपके लिए तो वो भी विक्षेप है हा शरीर बुद्धि में जो व्यक्ति है उसके लिए परोपकार अच्छा है जो शरीर बुद्धि में रहते हैं मैं एक मनुष्य हूं ऐसे भाव में जो व्यक्ति होगा उसके लिए काम अच्छा है आप ऊपर की स्थिति में जाना चाह जा रहे हैं शरीर भाव को छोड़ना चाह रहे हैं ऊपर में जाना चाहते जा हैं आपके लिए भी एक विक्षेप है ऐसा है माने मैं तो उपभोग करूं नही किंतु कहीं से मांग के लाऊं और लाने के बाद में या फिर सत्कर्म में कहीं लगाऊं ये भी एक आपके लिए खतरनाक है इसलिए एक जगह लिखा है धर्मार्थम यश्य निरीहम अभितरम प्रक्षालना दिपंक से दुरात स्पर्शनम भरम करें किसी के मनोभाव ऐसा धर्मार्थ करके मानते हैं अपना उपभोग नहीं करेगा बेईमानी नहीं हो कई तो धर्म के आठ पर बेईमानी कर रहे हैं वो बात अलग है वो तो चोर है जो भी करते हों किंतु धर्म के लिए इच्छा हो गई कि मैं मांग के लाऊं और धर्म के लिए पैसा लगाऊं मांग के लाऊं ऐसा हुआ मांगने गए मांगने जाता है फिर यहाँ पर उसके लिए योग्य व्यक्ति को देने के लिए अनुष्ठान करेगा ये करेगा सो करेगा समय तो उसका उधर चला गया तो धर्मार्थम यश्य वित्त जिस व्यक्ति के धर्म के लिए वित्त की चेष्टा हो गई इच्छा हो गई अन्य कोई लोगों से मागुलू करके कहा निरीहम अभिताद बरम। उसके अपेक्षा निरीक्ष होना अच्छा है इच्छा ही त्याग दे तो अच्छा है क्यों प्रक्षाला दीपंक दुराद दुराध स्पर्शन बरम पहले कीचड़ में जाना कीचड़ लगाना उसके बाद में स्नान करना की अपेक्षा कीचड़ में न जाए तो स्नान करना नहीं पड़ेगा वैसे पहले पैसा आदि द्रव्य आदि मांगने जाओ और ला करके फिर रखना भी नहीं दूसरे को दो तो क्या मतलब हुआ इसलिए धर्मार्थम यश्य वित्तीय निरीहम अभी तक बरम श्रेष्ठ तो यह कि निरीक्षण हो जाए क्यों प्रक्षाल दिपंक दुराद स्पर्शनम बरम ऐसा कहा है कीचड़ में जाकर के कीचड़ लगाया उसके बाद फिर स्नान किया इसकी अपेक्षा कीचड़ में न जाए तो स्नान से भी बच जाए माना धर्मार्थ पैसे ऐसे होते हैं द्रव्य किसी से मांग के लाना फिर किसी को देना यही तो है ना अपने पास रखना नहीं इससे अच्छा निरीक्ष होके बैठ जाए तो यहां कहा आप अगर आत्मा का और वृत्ति में जाना चाहते हैं तो पहले वाणी को रुको। अपने वाणी को नियंत्रण करो क्योंकि तो ये गफी जो बनेगा वो तो कभी साधना नहीं कर सकता और बांग निरोध हो गया अपरिग्रह परिग्रह का अभाव रखो माने ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लेना ऐसा भी नहीं अपने जीवन के लिए जितने निर्वाह जैसा चाहिए उतने में संतोष करो ज्यादा परिग्रह मत करो और निराशा इच्छा मत करो ये मेरा हो जाए वो मेरा हो जाए ये मेरा हो जाए ऐसी इच्छा मत करो और निरीहा माने वहां से मांग के लाओ और वहां करो ईहा बोलते हैं इसको ऐसा भी छोड़ दो और नित्यम एकांतशीलता और निरंतर एकांत सेवन करने का करो। एकांत सेवन का अभ्यास करो ऐसा कहा कि पहला द्वारा एक दरवाजा है पहला यहाँ से भीतर जाने पर कहते हैं कैसा होता है तो कहते हैं आगे एकांत स्थिति परमणे हेतु समे कम विलयम अहंवासना के सलािन तस्मा चि्त सतत प्रयत्ना मुने एकंद्रिपरमे हेतुदेतस संधे करण शलय याद वासना वेनानंदरसाभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगि तस्मा चित्त निरोध है सततम कार्य प्रयत्न जो साधक होगा योगी जो कहलाते योगी माने साधक साधक को क्या करना है चित्त निरोध करने का अभ्यास करना चाहिए अपना मन का निरोध मन अंतर्मुखी वृत्ति में ले जाए यही काम का प्रयत्न एक ही प्रयत्न उसका एक ही कार्य है मां की कार्य नहीं एक ही कार्य होगा उसका कहा देखो एकांत स्थिति एकांत में रहने का एक अभ्यास है वो भी एक बड़ा गुण है वो अगर रह सके तो किंतु भीतर मन रहने नहीं देगा यहां से आज थोड़ा सा होता है कि मैं भी एकांत में बैठू किन्तु वो मन की जो मांग होती है वहां आप पहुंच तो जाते हैं एकांत स्थान में कहीं वो तो धक्का दे के जिस विषय को चाहेगा वहां आपको पटक देगा रहने नहीं देगा एकांत स्थिति हो सके सबसे अच्छी चीज है एकांत में आपकी स्थिति हो उससे क्या होगा इंद्रियो ऊपर मणे हेतु का थे एकांत में निवास जो होता है एकांत सेवन जो होता है इंद्रियों को विषयों से विमुख करने का कारण बनता है आप निर्जन स्थान में पहुंचे हुए हैं एकांत में हैं आपके पास विषय नहीं है सामने कोई विषय नहीं भोगने के लिए तो इंद्रिय दमन होना ही वहाँ सरल हो जाता विषय सामने होते हुए इंद्रिय दमन करना कठिन है किन्तु जब आप जहां विषय ही नहीं ऐसे स्थान में पहुंच जाए एकांत में तो वहां पर इंद्रिय दमन का कारण बनता है कौन एकांत स्थिति सरल हो जाता है इंद्रिय निरोध करना सरल बन जाता है इसे कहा, एकांत स्थिति इंद्रिय उपरमणे हेतु इंद्रियों के विषयों से विमुख करने में कारण क्या है एकांत सेवन जो व्यक्ति एक एकांत सेवी होगा उसके पास में विषय नहीं होंगे विषय न होने के कारण इंद्रिय अपने आप शांत रहें सामने विषय हो तो वो तो घोड़े के समान जैसे हरा हरा घास सामने हो और घोड़ा चरमराएगा ही वहां स्थिति में तो एकांत स्थिति जो होगी एकांत सेवन का फल क्या है कहते हैं इंद्रिय उपराम का कारण बनता है हेतु माने कारणम। एकांत स्थिति यह है एकांतवास इंद्रिय के उपरां हो जाता विषयों से क्यों विषय के अभाव है वहां तो इंद्रिय उपराम रहे ठीक, दूसरा दमश चेतस समरोधे कहते हैं इंद्रिय का जो दमन इंद्रिय के जो उपराम हो गए ना दमन हो गए तो एकांत सेवन का फल हुआ हो और इंद्रिय दमन का फल क्या होगा एकांत सेवन से इंद्रिय आपके दमन होंगे और इंद्रिय दमन का फल क्या होगा कहते हैं दमश चेतस सम्रोध इंद्रिय दमन हो होने पर मन निगृहित हो जाता है मन में सहायक होते हैं इंद्रिय दमन इंद्रिया आपका नियंत्रण है हाँ मन समृद्ध चित्त समृद्धे हेतु चित्त के निरोध करने में कारण होते हैं कौन इंद्रिय दमन एकांत सेवन से इंद्रिय दमन होगा इंद्रिय दमन होने पर मन का कंट्रोल होगा मन निरोध होगा ये परस्पर फल परम्परा से फल देते आगे कारणम समय न विलयम याद अहम बासना आगे जो मन है मन जब हो गया ना करणम माने मन है वो जो मन है जो तो इंद्रिय दमन के बाद जो मन की स्थिति हुई वो मन समय न सम समाव से उसका विलय करना तो क्या होगा इसके द्वारा अहम बासना विलयम याद है हाँ। माने कारणम समय न मन के निरोध से एकांत सेवन से इंद्रिय निरोध हो गए क्यों विषय का अभाव रहा वहां इंद्रिय निरोध हो जाने पर मन निरोध हो जाता है और मन के निरोध होने पर अहम वासना विलयम याया जो अहम एक संस्कार था आपके पास उसका विलय होगा मन निरोध का फल यह है। अहम वासना निरोधम या उसका निरोध होगा फल होगा और जब अहम वासना विलय हो गया तब क्या होगा तेनांद रसानुभूति रतला प्राणी सदा योगिना जब अहम वासना समाप्त तो हो जाए तो उसके द्वारा क्या सिद्ध होगा कहते हैं आनंद रस की अनुभूति होगी हम ब्रह्माष्टमी में जो सुख है आनंद रस की अनुभूति अचला फिर अचल, अचल जो ब्राह्म स्थिति है उस योगी को प्राप्त हो जाए माने सबसे पहले एकांत सेवन से आरंभ करें। एकांत सेवन करने से इंद्रियो ग्राम रहेंगे आपके विषयों से विषय है ही नहीं क्या करेंगे वहां विषय होने पर ही तो इंद्रियो दौड़ते हैं विषय नहीं है किन्तु एकांत सेवन भी विवेकी के लिए है अभिवेकी के लिए बहुत खतरनाक है एकांत सेवन यह भी ध्यान दे अभिवेकी के लिए वह विषय का अभाव है कहीं भीतर में चिंतन शुरू हो गया वो नजा में कहां पटक देगा उसको पागल बना सकता है एकांत सेवन करना अच्छा है किंतु तो विवेकी के लिए अच्छा है नहीं जब तक हमारी बुद्धि ठीक नहीं है विवेक अवस्था में नहीं तब तक तो किसी के घेरे में ही हमारा जीवन ठीक रहेगा एकांत सेवन उसके लिए ठीक नहीं होगा सामने में अभी वर्तमान स्थिति के आते कुछ पदार्थ ऐसा है हमारे सामने हम खाना चाहते है मन मांग रहा है जुवा मांग रही है क्यों तो दूसरे के डर के मारे खा नहीं पा बचाव होता है दूसरे के घेरे में है अरे खाऊंगा तो क्या बोलूंगे गलत देखना चाह रहे हैं टीवी खोलने की इच्छा हो रही टीवी यहाँ है कुछ तो नंगी नाच आते है क्या क्या आता देखने की इच्छा है हो रही है क्यु तो अपने से बड़े लोग बैठे होंगे डर के मारे सूख होकर के शिथिल हो जाती है नहीं माने अविवेक अवस्था में एकांत सेवन बहुत खतरनाक है विवेकी के लिए एकांत ठीक है जो विवेकी व्यक्ति होगा विवेक पूर्ण होगा वह एकांत में उसको कोई खतरा आने वाला नहीं है उसके लिए अपने साधना के सहयोग बन जाएगा किन्तु तो जब तक विवेक जागृत नहीं है जिसके पास एकांत सेवन और ज्यादा खतरा होगा तो अपने साधना करने को बोलता है वो और, और नीचे गिरने की संभावना यही है एकांत स्थिति इंद्रिय उपरमढ़े हेतु का एकांत सेवन जो होता है इंद्रियों के विषयों से वैमुख्य करने का कारण होता है और वो जो इंद्रिय उपराम क्या होगा दमह इंद्रिय दमन जो हुआ हाँ, एकांत सेवन के द्वारा इंद्रिय दमन हो गया इंद्रिय दमन से क्या और चेतस समृद्धि हेतु मन के नियंत्रण का कारण होगा इंद्रिय दमन जिसका होगा नियंत्रण होगा उसका और करणम समय न उस मन के समूह जाने से मन जब नियंत्रित हो गया है करण माने यहाँ मन उसके सम होना माने ये निरुद्ध हो जाने से या अहम वासना विलय आया जितने भी अहम वासना थी अहम के संस्कार था सब का विलय होगा ऐसा होने पर तेना अनुभूति जब अहंकार चला गया जब अहम वासना के अभाव होने से आनंद अनुभूति अचला ब्राह्मी सदा युग निरंतर जो सुख स्वरूप के अनुभूति अचल ब्राह्मी स्थिति की प्राप्त हो जाती है किसको योगी तस्मात ये सारा विचार करने पर मुख्य क्या काम होगा तस्मात चित्त निरोध एव सततम कार्यम सारी शक्ति लगा करके मन को नियंत्रण करना ही कार्य बनता है मन नियंत्रण करो साधना ठीक हो जाएगी ये कहा। तस्मात ये सारे टटोल के बाद बोला चित्त निरोध एव सततम कार्यम प्रयत्न प्रयत्न पूर्व खूब प्रयत्न लगा करके मन निरोध करने का ही उपाय करे अपने मन को बस नहीं करे मन बस करके देखे कितना आनंद देगा ये मन अभी चंचल होने से कितने परेशानी कर रहा है परेशानी का घर बना हुआ यह अभी आपने उसको नियंत्रण नहीं किया नियंत्रण न करने पर यह स्थिति है अगर नियंत्रण करेंगे तो यही आनंद बन जाएगा इसलिए सारी शक्ति लगा करके साधक को अपना मन नियंत्रण करना चाहिए ये कहा समय हो गया है ओम नमः शिवाय नमः